परिस्थितियां बदली वातावरण तो बदला तो उनमों में बहुत सा बदलाव होता गया और एक ये भी बात थी कि जैसे कि महाभारत के बाद हम देखते हैं कि स्त्रियों को शिक्षा से यानी वैदिक शिक्षा से रोक दिया गया उनके लिए तरह-तरह की धारणाएं बनाई गई कि शूद्र और जो स्त्री हैं, इनको वैदिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए इनको नहीं नहीं पढ़ाना चाहिए, ये शिक्षा के अधिकारी क्यों नहीं है इस पर उनका कोई संतुष्ट उत्तर नहीं था लेकिन स्वामी जी ऐसे व्यक्ति हुए हैं कि जिन्होंने प्राचीन ग्रंथों के उदाहरण दे दे स्त्रियों के पक्ष में अपना समर्थन दिया और कहा कि हमारे प्राचीन ग्रंथ में बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि जिनमें लिखा हुआ है कि इमम मंत्रम पत्नी पठे इस मंत्र को पत्नी पढ़े अब अगर पत्नी पढ़ी लिखी नहीं होगी संस्कृत नहीं जानती होगी व्याकरण नहीं जानती होगी तो बिना पढ़ी लिखी पत्नी मंत्र को कैसे पढ़ेगी तो इससे पता लगता है कि बीच में एक ऐसा काल भी आया कि जब स्त्रिया पढ़ती थीं और वेद पढ़ती थीं और अथर्द में तो ब्रह्मचर्य सुप्त में मंत्र आता है इस तरह का ब्रह्मचर्य कन्या युवानम बिंदते पति कि ब्रह्मचर्य से जो कन्या है वो युवा पति को प्राप्त करे अब ब्रह्मचर्य से वहां पर फिर वहां पर शास्त्र विद्या ब्रह्मचर्य अध्ययन बहुत सारी चीजें वहां पर जोड़ी गई हैं कि जैसे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी जैसे वेद अध्ययन करते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं गुरु के आदेशों के अनुसार चलते हैं संध्या उपासना करते हैं इसी तरह से जो जो नियम ब्रह्मचारियों के लिए अनिवार्य संस्कार विधि में कहे गए हैं वे ही नियम ब्रह्मचारियों के लिए भी है ऐसा कोई कहे कि संस्कार विधि तो केवल ब्रह्मचारियों के लिए लिखी गई है या यू कह सकते हैं संस्कार विधि में जब वेदारम संस्कार होता है उपनयन संस्कार तो उसमें जो 22 नियम दिए हुए हैं कि ब्रह्मचारी ऐसे से करे तो कोई ये कह दे कि नहीं ये तो केवल पुरुषों के लिए ही है ऐसा तो नहीं है जो जो नियम वहां पर पुरुष ब्रह्मचारियों के लिए दिए गए है वे ही नियम स्त्रियों को भी पालने के योग्य है क्योंकि तो स्वामी जी का यह अभिप्राय बिल्कुल नहीं था कि कि स्त्री को या दुनिया के किसी भी व्यक्ति को वेद की शिक्षा ना देकर के उसे मूर्ख बनाया जाए तो कहते हैं कि जब पहले विवाह भी हुआ करते थे तो विदुषी स्त्रियां हुआ करती थी पढ़ी लिखी होती थी और बहुत सारे नियमों का अनुष्ठान करती थी चरित्रवान संयमी हुआ करती थी तो ऐसे से विवाह होने की परंपरा जो है वहां पर मिलती है तो कहते हैं कि प्राचीन आर्यो में ये दृढ़ रीति थी कि प्रत्येक मनुष्य विद्या अभ्यास करे जब तक विद्या के भूषण से भूषित नहीं होते थे तब तक पुरुष स्त्री को विवाह करने की आज्ञा राजसभा से नहीं मिलती थी तब तो अब यहां पर आया कि प्रत्येक मनुष्य विद्या अभ्यास करे अब मनुष्य को ये कह सकता है कि मनुष्य से केवल पुरुष ले लें क्योंकि यहाँ पर सीधा स्त्री तो आया नहीं है लेकिन अथर्वेद का जो मंत्र पढ़ा गया है उसमें स्पष्ट आया है कि इस तरह से स्त्री करे एम मंत्रम पत्नी पटेत और कहीं आया है स्त्री ब्रह्मा बबू था स्त्री जो है वो ब्रह्मा के रूप में पूज मानी जाती थी और ये जो अपना मंत्र है यथा इमाम वाचम कल्याणी मा वदानी जनेभ्या तो वहां भी पूरे मंत्र की जब हम व्याख्या पर विचार करेंगे तो उस मंत्र की व्याख्या से भी यही निकलता है कि जैसे पुरुषों के लिए और नौकरों के लिए सूत्रों के लिए अति सूत्र के लिए क्षत्रिय के लिए वैश्य के लिए सबके लिए वहां पर वेद की शिक्षा को देने में बना हुआ है तो उन नियमों की अवहेलना करके केवल अपनी मनमर्जी से हम किसी जाति को या किसी स्त्री को या किसी एक दूसरे वर्णों के लिए हम ये कह दें कि केवल वेदों का अधिकार केवल ब्राह्मण ही के पास है ब्राह्मण का बालक ही वेद पढ़ सकता है और जैसे कि आजकल के भी हमारे पौराणिक भाई हाँ इस तरीके के गुरूकुल चलाते हैं कि जिनमें वेदों को कंठस्थ किया जाता है अर्थ तो नहीं बताया जाता और उनसे पूछा जाता है कि जी क्या यहाँ पर जो ब्राह्मण नहीं है यानी जन्मतः जन्मजा जो ब्राह्मण नहीं है क्या वो यहाँ पर श्रद्धा से आपकी सेवा करके आप, आपकी आज्ञा में चल के गुरूकुल के नियमों की मर्यादा चलते रहकर क्या वो वेद कंठस्थ कर सकता है तो इस पर रूप से उस, उनका उत्तर नकारात्मक ही रहता है कि नहीं यहां केवल उन्हीं को लिए जाता है जो जन्म से ब्राह्मण है अभी भी ये परंपरा है। तो ये परंपरा जो है हमें ये बता रही है कि आज हम एक नए युग में जी रहे हैं एक नई परंपराओं में जी रहे हैं नई तरह की प्रणालियों में जी रहे हैं लेकिन वो अभी भी उसी दुनिया में जीने के स्वप्न दे रहे वो उसी दुनिया में जी रहे हैं जो दुनिया वो पहले विकृत थी जबकि महाभारत से पहले ये बात स्वामी जी के हिसाब से देखा जाए तो महाभारत से एक हजार वर्ष पहले ही भारत का पतन होना प्रारंभ हो गया था और वो पतन का जो उत्कृष्ट रूप था वो महाभारत के युद्ध में देखा गया और उसी पतन को अब तक भी वो दोहरा रहे हैं जिन कारणों से देश का पतन हुआ उसी पतन की कहानी उसी पतन की पुनरावृत्ति वो अब तक भी हमारे पौराणिक भाई करते चले आ रहे ये कितनी विडम्बना हुआ सोचने की बात है कि जब सूर्य सबके लिए है वायु सबके लिए है वृक्षों के फल नदियां पानी जल ये सबके लिए है तो शिक्षा सबके लिए क्यों क्यों नहीं शिक्षा भी सबके लिए होना चाहिए तो स्वामी जी के इस तरह के कुछ तर्क हैं कि जिनसे पता लगता है कि अगर वेद वास्तव में ईश्वर की वाणी है तो वो फिर ईश्वर फिर सबका है सबके लिए है तो वेद भी फिर सबका है और सबके लिए है किसी एक के लिए नहीं है और जो किसी एक के लिए मानते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने अभी उस संकीर्णता में से निकल करके विचार नहीं किया है और वो भले ही ना विचार करें लेकिन स्वामी नयान जी की कृपा कि से आज हम देखते हैं कि स्त्री भी प्रधानमंत्री तक बन चुकी हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन थी शेख हसीना पाकिस्तान की नजीर भुट्टो बेनजीर भुट्टो और प्रधानमंत्री की अपने भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी तो ऐसे आप देखेंगे कि स्त्रियां जो है बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर शांत रही है कुछ कहना चाहते हां हाँ जी हाँ बोलिए जो तो बड़े बड़े पदों पर राष्ट्रपति के पदों पर प्रधानमंत्री के पदों पर देश विदेश की महिलाएं रह चुकी हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी मूंछों वाले मर्दों पर शासन किया जो अपनी मूंछ खड़ी करके चलते थे वो भी स्त्री के उसमें रहे नहीं और आजकल आप देखिए तो पुलिस में सेना में अस्पतालों में जगह जगह आपको स्त्रियां मिल जाएंगी कब्जा नहीं कर रही वो अपने अधिकार मांग रही है तो आज वातावरण काफी बदल गया है और स्त्रियों के लिए शिक्षा का द्वार खोल दिया है अब ये अलग बात है कि वो ठीक है सीधा सीधा वेद के मंत्रों को नहीं पढ़ रही हैं लेकिन आर्य समाज की दृष्टि से बात करें तो आर्य समाज के कई गुरुकुल चलते हैं कन्या गुरुकुल उसमें वो बच्चियां वेद भी पढ़ती हैं कंटस्थ भी करती है व्याकरण भी पढ़ती है और प्रतियोगिता में जीतती है वहां भी बहुत तरह के कीर्तिमान स्थापित करती है वो तो इसलिए जो ये रूढ़ीवादिता जो हमारे पीछे जो चली आ रही है इस रूढ़ीवाधिता को बदलने का काम स्वामी जी ने किया था आगे कह रहे हैं कि जनमेजय के राज तक चारों वर्णों का परस्पर में बर्ताव होता था और वे सामाजिक नियम राजसभा धर्मसभा विद्यासभा के प्रबंध में रीतिया अनुसार चलते थे तो कहते है कि जनमेजय तक यानी पांडवों के बाद जनमेजय को परीक्षित को राजा बनाया था और परीक्षित के बाद जनमेजय को फिर राजा बनाया और जनमेजय के बाद फिर सत्या प्रकाश से ग्यारहवें समो में राजाओं की सूची दे रखी है उसमें इसके बाद कौन बना इसके बाद कौन बना इस तरह से एक लंबी सूची दी हुई है उन्होंने और वो वहां तक दी है ये नहीं यशवाल के बाद मोहम्मद कोई शहाबुद्दीन ऐसा वहां पर नाम आया कि उसने आर्य राजा को उसने आर्य राजा को जेल में कैद किया और फिर वो स्वयं आपराध करने लगा और उसके बाद के तो इतिहास पढ़ा करके मिल ही जाते हैं पुरानी पुस्तकों में ऐतिहासिक पुस्तकें है कि उसने क्या किया उसके बाद कौन बैठा उसके बाद कौन बैठा इस तरह से उन्नीस 1947 तक का इतिहास जो है वो एक मिल जाता है तो कहते हैं कि जनमेजे तक तो वर्ण व्यवस्था आश्रम व्यवस्था लोग अपनी अपनी मर्यादाओं के हिसाब से पालते रहे लोग धर्म से भी डरते थे गलत काम करने से उनको भय होता था और चूंकि उनको आचार विचार की शिक्षा उनको परंपरा से मिलती थी बहू को शिक्षा किससे मिलती थी स्कूलों से नहीं मिलती थी जैसे आजकल स्कूल में पढ़ लेते वो माता पिता से बहुत शिक्षा लेती थी फिर सास सास से लेती थी तो इस तरह की वो परंपरा एक इस की, की शालीन संतानें हमारे देश में उत्पन्न हुआ करती थी पहले ऐसा बताते हैं कि मान लीजिए बहुत सारी स्त्रियां लड़ रही हैं किसी गली में हैं और कोई एक वृद्ध पुरुष आ जाए और जा तुम क्यों लड़ रही हो चलो अपने अपने घर में तो सारी चुप होकर अपने अपने घर में गुजरती ये नहीं की हम तुझे भी देख लेंगे <laughs> <laughs> आज तो आज तो ऐसे है आज तो संभावना ऐसी कम है आज तो वो बहुत ऐसा कमी देखा जाता है कि जो ऐसा करते हो और वो पुरुष भी थोड़ा बच कर निकल जाता कि ऐसा ना हमारे ऊपर यहाँ भी हो जाए तो पहले एक मर्यादा युक्त जीवन जो है वो चलता था और ये व्यवस्था जनमेज तक चलती रही आगे कह रहे है की ये बात की चारों वर्णों का परस्पर में बर्ताव कैसा था आप लोगों को महाभारत के राजसूय पर्व और अश्वमेध पर्व के देखने से विदित हो जाएगी स्वामी जी कहते हैं कि महाभारत का जो राजसूय पर्व तो राजसूय पर्व तो नहीं है सभा पर्व है सभा पर्व के अंदर राजसूय यज्ञ का वहाँ पर विचार किया गया है कि युद्ध जी कहते हैं कि हम राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं तो पहले तो अपने मंत्रियों से सलाह लेते हैं अपने अनुयायियों से विचार विमर्श करते हैं कि हमारा राजू यद सफल होगा या नहीं होगा हम करें या नहीं करें तो जैसे कि आजकल भी लोग हां में यहा मिलाते हैं जो राजा के यहां रहते हैं और जिनके अन्य से मंत्रियों का और अधिकारियों का पालन होता तो अधिकतर लोग आज भी ऐसे जैसे हां में यहां मिलाते हैं ना ऐसे पहले लोग भी थे तो पहले भी अधिकांश लोगों ने जो वहां के सभा में रहते थे उन्होंने उनकी हामे यहाँ कि हा महाराज राजू तो करना ही चाहिए लेकिन उन्होंने सोचा कि ये तो सत्य नहीं कह पाएंगे क्योंकि ये हमारे अन्न पे पल रहे और आज भी ऐसा होता है कि जो किसी के नौकरी के उसमें है किसी की नौकरी कर रहा है तो वो खुलकर के बोल नहीं सकता उसको डर लगा रहेगा कि ऐसा ना हो कि मेरी नौकरी चली जाए तो इसलिए वो दबे दबे दबे दबे कुछ काम तो करेगा लेकिन खुलकर के वो स्वामी के या राष्ट्र के विद्रोह में या विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता उसको भय लगा रहता है तो फिर से पूछे तो उनको ये विचार आया कि कृष्ण जी जो है वो वो सत्य बोलते हैं और वो निर्भय है और वो, वो नीति के जानकार है वो इस संबंध में हमें सही सही सलाह देने का काम कर सकते हैं तो श्रीकृष्ण पूछा तो श्रीकृष्ण तो श्री ने कहा कि निश्चित ही तुम राजसु यज्ञ करो लेकिन एक बात थोड़ी विचारने की है राजसु यज्ञ करने से पहले जो मगध का राजा जरा है, वो बहुत शक्तिशाली है उसको जीते बिना तुम्हारा रासू यज्ञ पूर्ण नहीं होगा तो पहले उसको समाप्त किया जाए तो युदृष्ठ जी तो घबरा गए कि इतना शक्तिशाली राजा कैसे उसको समाप्त किया जाए कैसे उसका वध किया जाए तो शिक्षण का एक घबराने से काम नहीं चलेगा कोई योजना बनाते हैं तो फिर जैसे कि आगे की कथा है तो इस दृष्टि से वहां पर राशुए, राशुए यज्ञ की बात आती। इसी तरह अश्वमेध पर्व, अश्वमेध में अश्वमेध की जब महाभारत के अंदर और महाभारत से पहले भी बहुत वर्षों तक ये परंपरा चलती रही होगी कि जब राजा सत्ता स्थापित कर दिया करता था सब देशों के राजा उसको जो है वो दिया करते थे तो करता था। और वो इसलिए कि देखे कहीं कोई राजा वृद्ध तो नहीं है तो होता क्या था कि एक घोड़ा चलता था और पीछे पीछे सैनिक और उनका सेनापति तो इस तरह वो घोड़ा देशों में जहां जहां तक भी उनकी सीमा हुआ करती थी वाह वाह वो कमाते थे और जो कोई उस घोड़े को पकड़ता था तो उसको युद्ध करना पड़ता था तो कहते हैं कि अश्वेध यज्ञ के अंदर भी बहुत सारी शिक्षाएं वहां पर दी हुई हैं और कह रहे देखने से मनु जी ने कहा है कि प्राचीन समय में स्त्रियों और पुरुषों के हक बराबर थे तो मनु जी की स्मृति का अध्ययन करने से स्त्री को भी पढ़ने का शिक्षा प्राप्त करने का उसको अपने अधिकारों का हक लेने का उतना ही अधिकार था जितना कि एक पुरुष को है तो इस तरह से स्त्री पुरुषों को बराबर का हक देना उनको समान मानना उनको हीन नहीं मानना जैसे कि उसका और कोई ऐसा स्थान नहीं हुआ करता था लेकिन मनु जी ने यह घोषणा की कि नारी का स्थान भी पुरुष के समान ही सर्वोच्च है क्योंकि तो वो भी आखिर एक आत्मा है और उसको हीन भावना से देखना या उसको आ, आ, मारना या उसके ऊपर अत्याचार करना ये मनु जी के आशा के विरुद्ध था और आज हम जैसे देखते हैं कि स्त्रियों के संबंध में सरकार ने बहुत सारी जो उदारता बरती है तो कहते हैं कि इस समय में सब प्रबंध ही उल्टा हो गया आप स्वामी जी कहते हैं कि वर्तमान का जो समय था यानी आज से डेढ़ सौ साल पहले का जो समय था वो स्त्रियों के समाज में कोई बहुत अच्छा समय नहीं था वो वहां के जो पुराने लोग थे या जो शास्त्रों के जानकार थे लेकिन उनके बारे में वो विचार नहीं करते थे केवल शास्त्र पंडित थे जैसे कि सुबह अपने आचार्य सोमदेव जी कहते थे कि शास्त्र पंडित थे पर वो पंक्ति कहाँ लगाई जाएगी शास्त्र की कहाँ घटेगी ये उनको विचार नहीं होता था तो ऐसे ऐसे पंडितों ने क्या है कि शास्त्र को केवल रट करके शास्त्र की पंक्तियों को रट करके और अपनी व्यवस्था एक इस तरह की बनाई कि जो स्त्री हैं उनको इस तरह से हमें अधिकार नहीं देना चाहिए ये बिगड़ जाएंगी अच्छा पुरुष नहीं बिगड़ जाएगा पुरुष भी तो बिगड़ जाएंगे लोग तर्क देते हैं पहले तर्क लोग दिया करते थे व्यवहार भावों में आया इस तरह का कि अगर स्त्रियों को पढ़ाएंगे तो ये बिगड़ जाएंगी और स्वामी तो यहां तक लिखा है डाक गाड़ी चलाएंगे तो पुरुष भी तो डाक गाड़ी चला देगा यानी संपर्क तो पुरुष भी कर सकता है स्त्री भी कर सकती तो ये शिक्षा का दोष नहीं है कि स्त्रियों को पढ़ाने से स्त्री बिगड़ जाएंगे तो पुरुषों को भी मत पढ़ा तो पुरुष भी बिगड़ जाएंगे फिर दोनों ही अनपढ़ रहेंगे अब दोनों अनपढ़ रहेंगे तो राष्ट्र का राज्य का विकास उसकी समृद्धि परस्पर आपस के व्यवहार एक दूसरे के कर्तव्य किस तरह से वो जानेंगे और फिर वो ही हो जाएंगे जैसे कि पशु होते हैं। उनको आचार विचार के जैसे पता नहीं होता है कोई मर्यादा नहीं होती है ऐसे ही इन दोनों की स्थिति हो जाएगी तो स्वामी जी कहते हैं कि मनु जी ने इस संबंध में स्त्रियों को भी बराबर का हक हाँ दिया है लेकिन वर्तमान में सारा प्रबंध उल्टा हो गया अब घास का तिनका तोड़ने में देर लगती है परन्तु हमारे धर्म टूटने में देर नहीं लगती चोटी में गांठ नहीं देंगे तो धर्म गया अंगरखा नहीं लंबा पहना गया तो धर्म गया खाने पीने में भी खाने पीने में तो बड़ा भारी बखेड़ा हो गया अब स्वामी जी कहते हैं कि हमारा धर्म क्या है स्वामी शरदानंद जी के समय की घटना है कि उनके रसोईये ने रसोई का काम संभाल रखा और उसमें कोई जा नहीं सकता वो रोज चौके की पूर्ति करता रहता था गोबर से और साफ सफाई रखता था उसके चौके में कोई जा नहीं सकता था तो एक दिन शायद पता नहीं स्वामी जी ही चले गए धोखे से हैं? उनके पिता जी चले गए होंगे धोखे से उन्हें पता नहीं था कि कोई रसोई के अंदर बिल्कुल धारा दा, एक सौ चौबालीस लगी हुई है <laughs> <laughs> तो वो अंदर पता नहीं हुक्के में आग भरने के लिए गए थे क्योंकि स्वामी जी के पिताजी हुक्का पिया करते थे पीते थे जब जब मुंशी राम जिसे पहले जब वकील के रूप में थे तो उनके जीवन में था वो भी हुक्का पीते थे तो आग लेने के लिए गए होंगे चिलम हाथ में हो गई जैसे की ये चिलम हाथ में लेकर अंदर पड़े गए और उस समय आजकल की तरह ये गैस तो थी नहीं चूल्हे जलते थे तो अंगारे लेकर के चिमटे थे चिलम ऊपर रख लेते थे तो वो इसी तरह कर रहे थे और अचानक वो पाचक जो है वहाँ आदमगार और उसने वो शोर मचाना शुरू कर दिया अरे आज तुमने हमारा चौका भ्रष्ट कर दिया आज धर्म भ्रष्ट हो गया और फिर धर्म भ्रष्ट हो गया तो साथ साथ में ये तो कहा ही। लेकिन और क्या कह रहा था वो हमने बेईमानी की पर हम धर्म भ्रष्ट नहीं हुए हम झूठ बोला हम धर्म भ्रष्ट नहीं हुए हमने कम तोला हम धर्मवर्ष नहीं हुए स्वामी जी के पिताजी ने चौके में पैर रख दिया तो तेरा धर्म भ्रष्ट हो गया और दुनिया भर के धर्म धर्मभ्रष्टो काम करता रहा तो तू धर्म नहीं हुआ इससे बड़ी धर्म और क्या होगी तो ऐसे इसी लोगों ने धर्म की परिभाषाएं बना रखी थी बड़ी विचित्र व्याख्याएं आज भी जैसे एक बात आई थी कि कोई लड़की हिंदू बाला अगर किसी यवन के हाथ में जाकर किसी तरह से मान लीजिए फंस गई हो फिर वो आज भी हिंदुओं तो शुद्ध हो गई बताइए आज भी है ये बात तो कैसे उद्धार होगा तो कहते हैं कि धर्म की परिभाषा बड़ी विचित्र होती है धर्म का संबंध आत्मा की स्वच्छता से पवित्रता से जिसका जितना आत्मा पवित्र रहता है और ईमानदार होता है और उसकी आत्मा में सतोगुण प्रधान रहता है उस व्यक्ति से जो काम होगा वो धर्म होगा वही धर्म की व्याख्या विद्वानों को माननी होती है तो कहते हैं कि दिन का तोड़ने में देर लगती है तो हमारे धर्म टूटने में देर नहीं लगती चोटी में गांठ नहीं दे अरे तूने चोटी में गांठ नहीं लगे तो धर्म धर्मभ हो गया कहते हैं कि एक व्यक्ति ने मुसलमान के संग में आकर के उसके घड़े में से पानी पी लिया तो मुसलमान कहने लगा की भैया तुम मुसलमान बन गए तो बड़ा घबराया कि हम मुसलमान बन गए तो क्या करें तो कोई समझदार आदमी था वो उसके पास गया होगा कि हम तो मुसलमान बन गए अब तो क्या करें तो बोले ऐसा है कि ठीक है तुम मुसलमान बन गया तो हम तुझे फिर हिंदू बना देते हैं कैसे बनाएगा हिंदू? तो कहते हैं मैं पानी लाता हूं और उसको तुम पियो वो पानी लाए और एक लोटा पानी वो पी गए और फिर आप जाओ पेशाब करके आओ पेशाब कर दिया तो अब मुसलमान वाला पानी हिंदू पानी तेरे अंदर आगे अपने हिंदू पानी अब तो डरने की जरूरत नहीं है मत घबरा और कोई कहे कि, कि तू ने मेरा पानी पी के अब तू मुसलमान हो गया तो कहना कि हमने ऊपर से हिंदू पानी पी लिया तेरा पानी निकल गया अब वो पेट में थोड़ी ना है तो आसे ऐसे चतुर लोग जो थे अपने धर्म के भाइयों को बचाते थे एक तर्क देते थे ऐसे आरी, इसलिए आर्य समाजी बनना बहुत आवश्यक है नहीं तो लोग ऐसे ही धर्म के नाम पे फंसा लेते हैं आर्य समाजी बनने से और कोई लाभ हो या ना हो लेकिन इस तरह के अंधविश्वासों से तो हम बच ही जाते है अब पूजा की बात सुनिए आप लंबी लाइन लगी हुई है हाथ में उनके प्रसाद नारियल लेकर के और फिर किसी देवता को चढ़ाना है अब नारियल की दुकान है नारियल और मंदिर थोड़ा पास में और वहां नारियल फेंक देता है, वो क्या है? लेकिन होता क्या है कि वही नारियल अंदर दुकान में एक उसमें जाता है जब पचास साठ फिर इकट्ठे हो जाते तो फिर वो वापस दुकान पर एक ही नारियल सैकड़ों बार बिकता है बताइए मतलब ये इसको धर्म मान करके चल रहे है। तो स्वामी जी ने सत्या प्रकाश में अपने भ्रमण में जिन जिन अंधविश्वासों को देखा उनकी बोल खोली उनका खंडन किया लेकिन उनके मन में किसी की भावना नहीं थी ताकि लोग सावधान हो जाकर धर्म का वास्तविक रूप क्या है धीति क्षमा दमोस्तम शौच मिंद्री निग्रह सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम ये मनु जी का धर्म है इसको अनुष्ठान करना चाहिए एक ईश्वर की उपासना करनी चाहिए और कहीं भी हम बैठ के कर सकते हैं तो कहते हैं कि गांठ खुल गई नहीं गांठ बंद गई या बंदी हुई खुल गई तो धर्म चला गया और कहते हैं कि अंगरखा अंगरखा कोई लंबा वस्त्र होता होगा वो धोखे से किसी ने किसी का पहन लिया होगा मुसलमान लोग प्राय करे अंगर खा पहन, पहन लिया होगा हो तो उसको कह दिया होगा कि अब तुम मुसलमान हो गया और खाने पी, पीने में तो बड़ा भारी बखेड़ा खड़ा कर दिया है इन खाने पीने की वस्तुओं तो ने तो पीरों को खार कर दिया है और कहते हैं कि खाने पीने की अब कहते हैं कि खाने पीने की वस्तु में बखेड़ा क्या है ये कच्ची है ये पक्की है ये कच्ची रसोई है ये पक्की रसोई है तो कच्ची रसोई वाले अलग होंगे पक्की रसोई वाले अलग होंगे उनके चूल्हे अलग होंगे और उनके चूल्हे अलग अलग होंगे तो इस तरह से खान पान में भी बहुत सारे ऐसे नियम लगा दिए जैसे हमारे जैनी भाई कहते हैं आलू नहीं खाना चाहिए क्यों क्योंकि क्यों क्यों वो कंद कंध उसमें जीव होते हैं तो आलू हम हालांकि हम लोग भी आलू नहीं खाते हैं, खाते हैं तो हम कुछ अंशों में तो हम भी जैनी आई <laughs> हम भी आलू कहां खाते हैं कभी मिल जाते हैं तो डिब्बा कभी, कभी कभी कभी कभी खाते नहीं अधिकांश में पड़ा करके आलू की सब्जी नहीं होती है। तो खाने पीने के संबंध में ऐसे बहुत से संप्रदायों में इसी तरह के कुछ नियम बना दिए जो अति पूर्ण है जिनको पालन तो कर सकते हैं लेकिन जहां दूसरी चीजों पर हम बहुत सारी हिंसा कर रहे हैं वहां एक साक्षात तोड़ सी चीज पर हम कह देते हैं भाई हम तो अहिंसा उससे बड़ी बड़ी हिंसाएं कर रहे हैं कत्ल खाने किनके चल रहे हैं जेनयू के भी कत्ल खाने चल रहे अब घर में आएगा तो कहेगा साहब आलू सब्जी नहीं खाएंगे क्योंकि हम जैनी है अच्छा वहां तुम्हारा जन्म पर गया हजारों लाखों गायों को रोज काट रहे हो वहां तुम्हारा कहाँ गया हुँ? हजारों लाखों की हो रही है एक आलूपर आपकी अहिंसा हो रही तो इस तरह से स्वामी जी ने बहुत सारे ऐसे जो धर्म के क्षेत्र में जो बंधन थे जो बिना विवेक के चल रहे थे उनको समझ करके हमें विवेक दिया इस चर्चा अब सोमवार करेंगे शांति पाठ दौशातिरिक्ष शाति पृथिवी शातिरा शांति हृदय शाति